अप सत्र ऋचा वाले 32वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में नित्य कर्म का विधान कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए प्रथम भोजन मध्य दिन के समीप में करें और अग्निहोत्र आदि व्यवहारों से भोजन के समय बलि वैश्य देव को कर और दूषित वायु को निकाल के आनंदित हों कौन लोग श्रीमान होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य अन्य जनों में अपने तुल्य वर्तमान होकर उन लोगों के साथ सुख का ग्रहण और स्वर्ण आदि धन की वृद्धि करके तृप्त हुए बलिष्ठ होते वे ही श्रीमान होते हैं फिर राज धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है हे राजन जो आपके मंत्री लोग सेना विजय धन राज्य उत्तम शिक्षा विद्या और धर्म को बढ़ावें उनका आप निरंतर सत्कार कर उनके साथ राज्य के सुख का सदा भोग करो फिर कौन लोग विद्वान होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग धन आदि ऐश्वर्य से सबके सुख की वृद्धि और दुखों का निवारण करके सब लोगों को प्रसन्न करते हैं उनको ही धार्मिक विद्वान मानना चाहिए फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या उत्तम शिक्षा युक्त भोजन विहार सतपुरुषों का संग और धर्म के सेवन करने से उत्तम आत्मा और परमात्मा के योग से उत्पन्न हुए बल को बढ़ाते हैं वे लोग सब प्रकार उन्नत होते हैं जैसे सूर्य जल का अंतरिक्ष के प्रति वायु के साथ ऊपर ले जाता है वैसे ही विद्वान लोग संपूर्ण जनो को प्रतिष्ठा के साथ उन्नति पर पहुंचाते हैं फिर राज पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो राजा आदि वीर पुरुष जैसे सूर्य मेघ का वैसे संग्राम में चलाए शस्त्र अस्त्रों से शत्रुओं को जीतते हैं वे ही प्रताप युक्त होते हैं फिर कैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जिस परमेश्वर की अपेक्षा कोई पदार्थ तुल्य वा अधिक नहीं जो सबसे श्रेष्ठ व्यापक विनाश रहित और पूज्य है उसी परमात्मा की हम लोग निरंतर उपासना करें भावार्थ परमेश्वर के पवित्र होने से संपून सामर्थ युक्त सब के उतपन वा धार्ण करता परमेश्वर के सरूप परमित सामर्थ वा कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता है। और जो लोग इस परमेश्वर की सत्य भावना से उपासना करते हैं वे भी पवित्र होकर सामर्थ्य युक्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे परमेश्वर किसी से द्रोह नहीं करता है वैसे आप लोग भी होइए जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि बड़े-बड़े पदार्थ विद्यमान हैं और जिसके स्वरूप वा प्रभाव के अंत को कोई भी नहीं प्राप्त होता है वही हम लोगों का इष्ट देव है जिस प्रकार जन्म की सफलता हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्य ब्रह्मचर्य से शीघ्र विद्वान और नियमित आहार विहार से रोग रहित हो के परमात्मा की आराधना करते हुए सृष्टि और पदार्थ विद्याओं में आप सब प्रवेश करें जिससे जन्म की सफलता हो फिर राजपुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे राजपुरुषों जैसे सूर्य अंतरिक्ष में वर्तमान बलवान मेघ का नाश और भूमि में गिराकर उसके जल से प्राणियों का पोषण करता है वैसे ही अधर्म में वर्तमान शत्रु का नाश करके उसके ऐश्वर्य से राज्य का पालन करो फिर मनुष्य क्या करें इस को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों आप लोग जो उत्तम क्रियाओं को बढ़ावें तो आप लोग रक्षित हुए अन्य जनों की भी रक्षा करने के योग्य होवें अब कैसे मनुष्य सुख को प्राप्त हो सकते इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य व्यतीत हुए व्यवहारों के शेष मर्म को जानने मध्यम पुरुषों की रक्षा करने और नवीन प्रयत्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं वे लोग उसे अनंतर नवीन नवीन सुख को प्राप्त होने योग्य होते हैं न कि अन्य आलस्य युक्त और मूर्ख पुरुष भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि उस वाणी और बुद्धि को ग्रहण करें जो सब समय में दुष्ट आचरण से पृथक रख के दुख से नौका के सदृश पार उतारे भावार्थ जो लोग धन आदि को प्राप्त हो के औरों के लिए सुपात्र और उत्तम व्यवहार करने वाले को जान के देते हैं वे लोग सिंचने वाला घड़े को जैसे वैसे संपूर्ण जनों को पूर्ण सुख युक्त करते हैं भावार्थ हे विद्वान लोगों जैसे समुद्र और पर्वत सूर्य को निवारण नहीं कर सकते वैसे ही बहुत मित्रों वाले जन शत्रुओं से निवारण करने के शक्य नहीं होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा आदि प्रधान पुरुष राज विद्या में चतुर योद्धा न्यायधीश पुरुषों प्राढ़ विवाकों वकीलों और सेवक पुरुषों का सत्कार करके ग्रहण करें तो उन राजाओं का सदैव विजय यश कीर्ति और ऐश्वर्य होता है इस मंत्र में सोम मनुष्य ईश्वर और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इसके पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 32वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 33वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में नदी के दृष्टांत से स्त्री का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे पर्वतों के मध्य में वर्तमान नदियां घोड़ों के सदृश दौड़ती और गावों के सदृश शब्द करती हैं वैसे ही प्रसन्न और उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त की उन्नति की कामना करने वाली स्त्रियां कन्याओं और स्त्रियों को निरंतर शिक्षा दें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक उत्प्रेक्षा अलंकार है जैसे जवान स्त्रियां जवान पतिओं को प्राप्त हो के गर्भोत्पत्ति की इच्छा करती हैं और नदियां समुद्र के प्रति जाती हैं और घोड़े मार्ग में रथ को ले चलते हैं वैसे ही पढ़ने और उपदेश देने वालों को चाहिए की विद्या और उत्तम शिक्षा के दान से संपूर्ण स्त्रियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे समुद्र को नदियां और वचनों को गौएं और स्त्री पुरुष एक गृह को प्राप्त होते हैं वैसे ही पढ़ाने और उपदेश देने वाली स्त्रियां हम लोगों को प्राप्त हों और हम लोग जो कन्या और सौभाग्य वाली स्त्रियां हों उनको प्राप्त हों भावार्थ जैसे जल सहित नदियां सत की उपकार करने वाली होती और कभी जल से हीन नहीं होती हैं वैसे जो ब्रह्मचर्य से युक्त स्त्री और पुरुष का संतान उत्पन्न हो और धर्म संबंधी ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त होकर विद्वान होता है वही सबका उपकार कर सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जैसे नदियां समुद्र के सम्मुख जाती हैं वैसे ही मनुष्य लोग विद्या और धर्म संबंधी व्यवहार को प्राप्त हो जिससे सुख पूर्वक समय व्यतीत होवे अब सूर्य के दृष्टांत से मनुष्य के कर्तव्य को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य भूमि आदि पदार्थों को आकर्षण से यथा स्थान ठहरा और वृष्टि करके ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है वैसे ही हम लोग उत्तम गुणों का आकर्षण और शत्रुओं को जीत करके राज्य की शोभा को प्राप्त करें फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थक इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो धर्म संबंधी काम करके दुष्ट पुरुषों के निवारण के लिए अपना पराक्रम दिखावे उसके उस वर्ष की प्रशंसा सब काल में करनी चाहिए जो लोक सभा में श्रेष्ठ होवे वे हृदय से सब लोगों की उन्नति करने की इच्छा करें भावार्थ हे मनुष्यों जितना भूतकाल गया उसमें व्यतीत हुए कर्मों के शेष करने योग्य कार्य को जान के वर्तमान और भविष्यत काल में जिस प्रकार उन्नति हो के विघ्न निवृत्ति होवे वैसे ही करो